द्रम कर्णे भी भद्रं पशेमा क्षेत्र गिरे अथर अच्छा वेद ये मानव के अनिषद मंगलाचरण दो श्लोकों के द्वारा मंगलाचरण हुआ जिसमें इसका जो प्रतिपादन के विषय की चर्चा हो गई तो परमात्मा आरोप के द्वारा जीव बना हुआ है उपाधि को लेकर के पर उपाधि हटाने पर वो परमात्मा ही है दोनों श्लोकों का तात्पर्य वही होता है पूर्व श्लोक में परमात्मा से लेकर जीव तक की चर्चा की औबाधिक आरोपित अध्यारोप दिखाया दिव्य श्लोक में विश्व से लेकर के तुरिया में जाकर के विश्व को विलापन करके तुरिया अवस्था में पहुंचाई या अपवाद कि किया ये दोनों से ऐसे सिद्ध किया अब आगे कुछ अवतरण भाष्य है ये उपनिषद के पूर्व में कुछ अवतरण भाष्य है वो देना चाहते हैं मान भूमिका के रूप में है ये उपनिषद के क्यों व्याख्या करनी क्या है कैसा है व्याख्या है कि अब व्याख्या है इसके विषय में उत्तर भाष्य है टीका देखना है जिन लोगों के पास में ये जो पठित पुस्तक है हम जो पाठ चला रहे हैं इसमें भाष्य है टीका अनुग्री टीका है टिप्पणी के साथ है न हो कैलास आश्रम में मूल्य के साथ पुस्तक उपलब्ध है नहीं अथवा कुछ पुस्तकालय के पुस्तक भी होंगे कुछ वहां जो पढ़ने के लिए देते हैं वो भी हो सकते हैं व्यवस्थापक से संपर्क करके ले सकते हैं से। ठीक है यद् उद्देश्य मंगलाचरण प्रथम जिसका उद्देश्य करके मंगलाचरण किया था उस परमात्मा का ब्रह्म का ब्रह्मय तम तो उसमें मान इसका जो विषय है जीवात्व परमात्मा का ऐक्य सिद्ध करना इस उपनिषति का विषय है यद उद्देश्य उद्देश्य वही है इसका यद उद्देश्य एक उद्देश्य जिसको उद्देश्य करके मंगलाचरण कृतम मंगलाचरण किया था परमात्मा का उद्देश्य किया है जो ब्रह्मा ऐसा है अध्यारोह परोकवाद प्रतिक्रिया सिद्धि किया हो ब्रह्म उद्देश्य वही है इसका उद्देश्य करके जो मंगलाचरण किया तन निर्देशों उसको अब उपदेश करना है उसके विषय में कथन करना है निर्देश करना है इसके लिए आरोप व्याख्य ऐसे प्रतीक हम पहले जो व्याख्या मूल है उसके प्रतीक लेते हैं व्याख्य स्वरूप जो ग्रंथ है तो उसका एक प्रतीक लेते हैं ओम इतद अक्षरम इद्योप व्याख्यानम ये प्रतीक रूप में लिया आगे मंत्र आएगा प्रथम मंत्र आएगा ओम इतद अक्षरम इद्योप्याख्यान यदूतम भगवत भविष्य ओंकार यिकालातीतम तदप ओकार ऐसा यहां बोलने वाले हैं उससे एक प्रतीक रूप में मंत्र लेते हैं कहा उपहास्य में प्रतिक्रिया ओम इति एक तरम इदम सर्वम ये जो कुछ भी है संसार ये ये अक्षर ही है माने ओम इतना अक्षर है जिसमें अकार उकार मकार मिलकर बना हुआ ये, ये अक्षर है ये सब कुछ ओम है माने परमात्मा है कहना चाहते हैं अविधेय को ये प्रधान ले करके ओम शब्द से सब कुछ है कहा अभिधान परमात्मा है अविधेय नहीं अविधेय परमात्मा है अभिधान ओंकार है शब्द और अर्थ शब्द यहां शब्द को लेकर कहा ओम इति इतिद अक्षरम इदम सर्वम ऐसा मंत्र आने वाला है तस्य व्याख्यान ओम शब्द अविधान है कथन करने वाला है और कथन के योग्य क्या है ब्रह्म है अविधेय ब्रह्म होगा इसका यही यही कहा ओम इति इतद अक्षरम इधम सर्वम ये जो अक्षर है एक अक्षर है वीराणाम अश्मी अब एक अक्षरम कहा है अश्मी एक अक्षरम एक अक्षर गिराम अश्मि एक अक्षरम विभूति अध्याय में है अगर आप बाणियों में शब्दों में देखना चाहोगे मुझे मैं एक अक्षर वाला ओम हूं ऐसा कहा है तो यहा, इति एतद ये यहां ओम अक्षरम इदम सर्वम ये अक्षर ये ये सब कुछ इदम सर्वम यतद अक्षरम ये सब कुछ को बाध करके इस अक्षर को बचाना है बाधा समान अधिकरण है अक्षरम प्रथमांत है इधम सर्वम जो कि प्रथमांत है समानाधिकरण है बाद समाधिकरण माने चौर स्थानु जो बोला जाता है रात्रि में जो चोर रूप में दिखाई दिया था वो चोर नहीं ठूख है ऐसी बुद्धि होती है जिसको बाद समाधिकरण कहते हैं माने पहले वाले जो दृष्ट उत्ष्ट बाद करके बाद वाले अधिष्ठान को बचाना ओम इति एक तथा अक्षर हम तस्य सर्व तस्व्याख्या उसी की यह व्याख्या की जाती है करके मंत्रालय में उसी की व्याख्या होती आगे क्या व्याख्या है तो कहा यद भूतम् भवद भविष्य सर्वम ओंकार है यद चमय यद त्रिकालातीतम तद भी ओंकार है ऐसे जो कुछ हुआ जो आज है जो आगे होगा सब ओंकार है तो ओम की व्याख्या ऐसी है जो कुछ भी संसार में जो वस्तु हुआ जो आज विद्यमान है जो भविष्य में होगा गत है अनागत है भविष्यत है तीनों वो परमात्मा वर्तमान भविष्यत और भूत सब ओम ही है ऐसा कहा हुआ है और जो त्रिकालातीत है जो काल के घेरे में नहीं आता माया वो भी ये ओम के अंतर्गत ही है ऐसा बोलेगा यदि त्रि, जब त्रिकालातीत तो में तीनों कालों से अतिरिक्त भी पदार्थ है तो कौन माया अज्ञान ये तो तीनों कालों के घेरे में नहीं है वो भी वही है ओमकारी है बात करना है बात कहेगा, ये अधिकारेंगा तो कहते हैं भाष्य में कहते हैं वेदांता सार संग्रह भूतम इदम प्रकरण चतुष्टयम ओम इति इतिद अक्षर इत्यादि आरभ थे और तो संक्षेप में भाष्य है वेदांत यहां वेदांत शब्द का अर्थ ब्रह्म सूत्र यहां पर जो वेदांत शब्द है भाषण ब्रह्मसूत्र के जो अर्थ होगा ध्यान देना है यहां या ठीक है बताएंगे सारे बातें वेदांत का अर्थ होगा सबसे पहले अधिकारी निरूपण जो अध्यास भाष्य में है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र आता है उससे पहले अधिकारी है इसका करके निरूपण करते हैं यह पुत्र फल आगा जो संसार से वैराग्य होगा विरक्त होगा वो इसका अधिकारी होंगे इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा की जाती है ऐसा वहां अर्थ करेंगे तो अधिकारी निरूपण करना और उसको गुरु उपसाधन होना गुरु के पास जाना उसके पश्चात जीव ब्रह्म पे अलग अलग अर्थ तत्त तत्पद का अर्थ तुम पर का अर्थ निकालना ये वेदांत का सब अर्थ होगा फिर ऐक के निर्धारण करना और ऐक के निर्धारण करने के लिए समन्वय अध्याय है प्रथम अध्याय है उसके फिर अविरोधाध्याय द्वितीय अध्याय या स्मृति आदि के विरुद्ध होगा अन्य स्मृति के द्वारा नहीं विरोध नहीं है सिद्ध करेंगे और उसकी प्राप्ति के साधन तृतीय अध्याय में साधनाध्याय है और फल बताएंगे स्वगुण ब्रह्म की उपासना आदि हो तो ब्रह्म की प्राप्ति है और निर्गुण में चला हो तो ब्रह्म का लोक अपनी स्वर्म की प्राप्ति तो ये चार अध्याय जिसमें है ये अर्थ होता है उसका वेदांत अर्थ वेदांत माने ब्रह्मसूत्र और उसका अधिकारी से यह करके अध्याय तक की चर्चा टीका में करेंगे उसका जो अर्थ है उसके सार संक्षेप मुख्य क्या होता है उसमें जीव ब्रह्म के ऐक्य ही मुख्य हो है जो ब्रह्मसूत्र का मुख्य सार हो जीव ब्रह्म की के ऐक्य सार उस सार का ग्रह संग्रह यहां पर सम्यक ज्ञान जी ब्रह्म के ऐक्य का सम्यक ज्ञान वैसी को भूतम इदम वो जो ब्रह्म सूत्र बोलता है वैसी का ही स्वरूप भूत ही है ये आगे के ये जो मांडवो परिषद और उसकी जो कारिकाएं आएगी ये बोला जा रहा हूँ सार संग्रह भूतम इदम प्रकरण चतुष्ट ये जो चार प्रकरण वाला है कारिका आगम प्रकरण बैतथ्य प्रकरण अद्वैत प्रकरण अलाप शांति प्रकरण प्रकरण चतुष्ट ये जो चार प्रकरण वाला ग्रंथ है है जो ग्रंथ है्रंथ हैिकािका को लेकर के कहा प्रकरण चतुष्ट चार प्रकार के चार प्रकरण वाला जो ग्रंथ है ओम इतनी अक्षर इदम आध्य कहा ये, ये, ये, ये उपनिषद का भी व्याख्या करनी है भाष्यकारिका की व्याख्या करनी है इसलिए ओमदक्षर उपनिषद भाग रही है इसको लेकर के या आरंभ किया जाता है व्याख्या आरंभ की जाती है ऐसा कहा अतएव इसलिए न पृथक संबंध विधेयक प्रयोजन वक्तव्या प्रश्न उठेगा जब ये गौरपादाचार्य जी कारिका लिखने के प्रसंग करेंगे तो वेदांत के साथ इसका संबंध है कि नहीं दिखाना चाहिए अधिकारी कौन है कारिका पढ़ने वाला अधिकारी अधिकारी हो संबंध क्या है विषय आदि के साथ विषय क्या है प्रयोजन क्या है कुछ नहीं बोलेंगे कार्यकार कोई संबंध आदि के विषय में कुछ नहीं अनुमंडल चतुष्टय बोलेंगे ही नहीं सीधा कारिका लिखना शुरू कर देंगे तो क्यों नहीं कहा होगा कहते हैं कार्यकार जानते हैं अतः इसलिए तो ये वेदांत ही है प्रकरण जो होता है ये उसी का अंग होने से अतएव न पृथक संबंध अविधेय प्रयोजना वक्तव्या इसलिए ब्रह्म सूत्र में जो संबंध आदि कहे गए हैं ब्रह्म सूत्र में जो संबंध बताया है अधिकारी आदि का संबंध प्रयोजन जो बताया विषय जो बताया अधिकारी जो बताया उससे अतिरिक्त यहाँ के नहीं है इन प्रकरणों का नहीं है वही अधिकारी होगा जो ब्रह्म सूत्र का अधिकारी होगा इसलिए अतएव इसलिए न पृथक संबंध अविधेय पृथक संबंध है अविधेय आदि अविधेय है न अधिकारी को बताए, बताएंगे ना संबंध बताएंगे न प्रयोजन कोई या कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि तो ब्रह्म सूत्र के वेदांत का अर्थ का प्रतिपादन करना है इसने ब्रह्मसूत्र का अर्थ जो होगा वही अर्थ यहां कारिका में बोलना है इसलिए वहां जो संबंध आदि अनुर चतुष्टय जो बता दिया वही इसका भी है ये कहा इसलिए यानी तु यानी संबंध संबंध विधेयक प्रयोजन जो संबंध वेदांत बी ब्रह्मसूत्र में जो भी अधिकारी आदि हैं संबंध अविधेय प्रयोजन जो अभी अभियान संबंध विषय प्रयोजन जो वहां है तानी भवित्व रहती वही इसके वहां सक, हो सकते हैं अधिकारी एक वही हो जाते हैं तो वेदांत का ही अर्थ बताने वाला है जीव प्रमुख ही सिद्ध करना है इसमें अद्वैत सिद्ध करना है तो जो वेदांत के संबंध आदि है वही संबंध है कि यहां भी हो, स, हो जाएंगे तो फिर भाष्यकार क्यों यहां पर कुछ संबंध आदि दिखाना चाह रहे हैं भाष्यकार आदिभाष्य में जो कार्यकार नहीं कहेंगे तो भाष्यकार को क्या पड़ी है तो कहते हैं फिर भी तथापि फिर भी प्रकरण व्याख्या सुना संक्षेप तो वक्तव्या भाष्यकार है प्रकरण के व्याख्या करने की इच्छुक है गौरपात कार्यकार जो प्रकरण ग्रंथ है उसके व्याख्या करने के इच्छुक है कौन शंकराचार्य जी उनको तो कुछ कहना चाहिए संबंध के विषय में कहना चाहिए इसलिए कुछ संबंध आदि नहीं आगे ये बोलना जा रहे हैं गौरव आचार्य जी नहीं कहेंगे क्यों वेदांत का प्रकरण है तो वेदांत के जो थे वही इसका भी है तो उसके जो कारिगा के व्याख्याकार भाष्यकार हैं तो उनको कुछ कहना चाहिए ये कहा तथा प्रकरण व्याच्य क्या सुना आचार्य शंकर आचार्य शंकर हैं प्रकरण के व्याख्या करने के इच्छुक हैं उनके द्वारा संक्षेप तो वक्तव्य संक्षेप से कहना पड़े चाहिए क्या कहना चाहिए संबंध अधिकारिक प्रयोजन विषय कहना चाहिए ये कहा ठीक ओम इति अक्षरम इत्यादि प्रकरण चतुष्ट चतुष्ट तपुस्ते विशिष्ट आरभ्यते व्याख्या अस्मा भी उद्देश्य प्रति एक उद्देश्य होता है कि प्रयोजन उद्देश्य करके कुछ व्याख्या हम करते हैं उसी के बारे में कहते हैं ओम इति इतद अक्षरम इत्यादि यहां पर जो भाष्य में लिखने जा रहे हैं ओम इति तद अक्षर इत्यादि जो प्रकरण चतुष्टय विशिष्टम ओम इति इतिद अक्षरम खाली ओम इति इतिद अक्षरम ये जो मंत्र भागी बारह मंत्र तो की व्याख्या नहीं करनी यहाँ प्रकरण चतुष्टय विशिष्टम ओम इति इतिद अक्षरम चार प्रकरणों से सहित भाष्यार्द प्रकरण में भाष्य लिखेंगे मंत्र में भी लिखेंगे इसलिए ओम इति तद अक्षर इत्यादि जो आने वाले हैं ये जो भाष्य में कहा गया प्रकरण चतुष्ट विशिष्टम खाली अकेले ओम इत्यादि अक्षरों की व्याख्या नहीं मंत्र का ही नहीं प्रचार प्रणत सहित इनके जो व्याख्या है विशिष्ट इदम आरभ्य किया जाता, की जाता ये कहा। है मूल में आरभ्यतेख्या की जाती है प्रतिदम गृण व्याख्या अस्मि उ हमारे द्वारा भ् व्याख्या की जाती है करके उद्देश्य दिखाया भाष्यार माने इसका यही कि इसमें यही पाया जाएगा चार प्रकरण के सहित इन मंत्रों की व्याख्या मिलने वाले हैं इस भाष्य में इसको उद्देश्य किया इस भाष्य का उद्देश्य यही है ये चार प्रकरण के सहित मंत्रों की व्याख्या यहां मिलने वाले हैं ये उद्देश्य कहा आगे शंका होती है इसकी व्याख्या क्यों करनी है जो प्रकरण ग्रंथकारि का है भाष्यकार को प्रकरण ग्रंथ के ऊपर में भाष्य लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी क्या यह शास्त्र है या प्रकरण है दो में से कोई एक होना पड़ेगा क्योंकि तो वेदांत के जो भाष्य लिखने वाले हैं या तो आकर ग्रंथ के ऊपर लिखना है उनको भाष्य या प्रकरण ग्रंथ के ऊपर लिखना है तो क्या है ये मांडव कार्य का आ, ये आकर ग्रंथ है वेदांत है अथवा प्रकरण क्या है पूर्व की है किम इदम इदम प्रकरण किम ये प्रकरण क्या चीज है आप प्रकरण में शब्द से नहीं ये जिसकी व्याख्या होनी है चारों की क्या है ये शंका शास्त्रत्व प्रकरणत्व ये, ये व्याख्या करना इष्ट जो बता रहे हैं आप किस क्या मान के व्याख्या करना इष्ट है शास्त्र मान करके या प्रकरण मानकर शंका है जिसको शास्त्र मान करके तो चार भागों में आगे लिखेंगे गौरपादाचार्य जी लिख रहे हैं जिसको आगम प्रकरण वैतथ्य प्रकरण अद्वैत प्रकरण अलाट शांति प्रकरण ऐसा नाम रखा जा, जाता है तो उनकी जो व्याख्या करने जा रहे हैं आप क्या मान के व्याख्या करने चाहते हैं शास्त्र मानकर या प्रकरण मानकर ये शंका आ गई नाद्य स्वयं बोलता है पहले वाला नहीं शास्त्र ये हो नहीं सकता कौन तो ये जो आगे जो मानवीय परिषद के ऊपर आक्षेप नहीं है जो कारिकाओं के ऊपर यह शास्त्र नहीं हो सकता क्यों तो शास्त्र का लक्षण इसमें नहीं, तो नहीं है पूर्वादी का शंका है नाद्य तो पहले वाला पक्ष संभव नहीं शास्त्र हो नहीं सकता क्यों शास्त्र लक्षण अभाव शास्त्र का लक्षण नहीं है अशास्त्र भावात अश्य अशास्त्र ये जो प्रकरण है ये जो जिसको आप व्याख्या लिखना चाह रहे हैं ये अशास्त्र है शास्त्र के लक्षण नहीं पाया जाता इसमें होगा आगे बताएंगे शास्त्र क्या है शास्त्र का लक्षण बता रहे हैं कि क्या यह होता है पूर्वादी बोल रहा है एक प्रयोजन उपनिब्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम ही ये शास्त्र का लक्षण है यह लक्षण है शास्त्र का ध्यान रखना चाहिए एक प्रयोजन के लिए किसी एक प्रयोजन विशेष के लिए उपनिबद्धम निर्मितम एक प्रयोजन विशेष के लिए निर्मित अशेषार्थ प्रतिपादकम अशेष अर्थों का प्रतिपादन करना एक उद्देश्य के लिए उद्देश्य एक है अनेक विषयों का प्रतिपादन जिसमें हो उसको कहते हैं शास्त्र जैसे वेदांत शास्त्र का क्या मर्यादा है मोक्ष जीवात्मा परमात्मा की ऐक्य मोक्ष कहना है किंतु मोक्ष ऐसे मिलने वाला नहीं साहु भाजी के तरह मिलने वाला तो है नहीं उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको ज्ञान तो प्राप्त करना ही होगा किंतु खाली ज्ञान होगा ही नहीं कर्म भी होगा उपासना आदि होंगे तो अशेष अर्थ का प्रतिपादक होता है वेदांत में कर्म की चर्चा है उपासना की चर्चा है ज्ञान की चर्चा है वो सबका प्रयोजन एक ही प्रयोजन है क्या है मोक्ष तो ये होता है शास्त्र का लक्षण किंतु ये कार्यिका में ऐसा नहीं है क्यों ये कार्यिका में जब पढ़ेंगे आप यहां उपासना और कर्म का नाम निशान नहीं है न कर्म की व्याख्या न कर्म के स्वरूप कथन है न उपासना का है केवल ज्ञान की चर्चा है तो ये शास्त्र का लक्षण नहीं करता ये शास्त्र का लक्षण है एक प्रयोजन निबद्ध उपनिबद्ध एक प्रयोजन के लिए निर्मित जो अशेषार्थ प्रतिपादक अशेष शास्त्र को प्रतिपादन करने वाले को शास्त्र बोलते हैं यह शास्त्र का लक्षण तो पहले वाला घटेगा टिप्पणी छ भी है छह में कहा निर्विघ्न व्याख्यान परिसम्ति एक देश भूत व्याख्यान आरम्भन इयावत तो निर्विघ्न व्याख्या परिसम्ति करना है इसके लिए ब्रह्म यत्न तो करके नमस्कार किया है नमस्कार किसके लिए नमस्कार किया प्रमुख निर्विघ्न ग्रंथ की, की समाप्ति हो जाए लेखनी जो हाथ में उठाई है वो पूरी हो जाए इसके लिए निर्विघन व्याख्यान परिस एक व्याख्या करनी है एक देश की व्याख्या क्या ओम अक्षर सर्व तस्वीर व्याख्यानम इत्यादि कहा सात की टिप्पणी है ना सात प्रकरण चतुष्ट आचार्य प्रणत श्लोकाना न उपनिषद टिप्पणी की आठ की थी तो आठ की टिप्पणी है आठ की टिप्पणी है एक प्रयोजन की सापचार अच्छा अच्छा तस्वीर पीछे छत अच्छा वो भी ओबी थिए उसके ऊपर होना चाहिए ठीक तो कहते हैं साथ में प्रकरण चतुष्ट आचार्य प्रणी का नाम नौ उपनिषद जो प्रकरण चतुष्ट करके भाष्य में कहा वेदांतार्थ सार संग्रह भूतम् इदम प्रकरण चतुष्टयम वो प्रकरण चतुष्टय के क्या है आचार्य के द्वारा प्रणीत आचार्य माने गौरपाद आचार्य उनके द्वारा प्रणित श्लोकों का नाम है उपनिषद का नाम नहीं प्रकरण चतुष्ट करके मांडू के उपनिषद चार भाग में ऐसा मत समझना कार्य का चार भाग में है जैसे आपकी टिप्पणी कर रहे हैं प्रकरण चतुष्ट आचार्य प्रणत श्लोका नाम या आचार्य के द्वारा आचार्य द्वारा प्रणी जो श्लोक है उनके प्रकरण चतुष्ट है नौ उपनिषद उपनिषद के चार प्रकरण मत समझना न उपनिषद तम इतद अक्षर इत्यादि भाव मो तस्त जो प्रकरण चतुष्टय है उसमें ओम इतद अक्षरम इत्यादि भाव मत शुरू में ऐसा बोला नहीं वो ओम अक्षर आदि की व्याख्या करता हूं कुछ लिखते नहीं वो गौरपाद आचार्य कुछ लिखते इसको लिख कर कहा ओम इतद अक्षर भाष्यकार को लिखना पड़ा प्रतीक क्यों गौरपादाचार्य जी प्रतीक लिखने वाले नहीं है इसके लिए कहा आगे टिप्पणी में कहते हैं ओम इतिद अक्षर इत्यादि इदं उपनिषद स्वरूपम व्याख्या है यहाँ ऐसा अर्थ करना पड़ेगा भाष्यकार को क्यों कारिकाकार बोलने वाले नहीं है इसलिए ओम इतद अक्षर इत्यादि इदं उपनिषद इत्यादि जो, जो उपनिषद है उपनिषद स्वरूप है उसकी व्याख्या की जाती है हमसे ऐसे भाष्यकार का कहना है ये कहा न केवल उपनिषद स्वरूपमेत अभी केवल यह भी नहीं समझ कि, कि खाली उपनिषद की व्याख्या हमारे से होगी भाष्यकार कहें नहीं ये ये तद अभी विशेष इसके भी विशेषण लगाते हैं प्रकरण चतुष्ट इत्यादि कहा चार प्रकरणों के सहित इस उपनिषद की व्याख्या की जाती है हमारे द्वारा यह अर्थ निकालना मानी भाष्य का बोलते हैं हम उपनिषद की व्याख्या भी करेंगे और चारों प्रकरणों की व्याख्या भी करेंगे ये कहा जाए कहा आठ की टिप्पणी शास्त्र क्या है तो शास्त्र के बारे में कहा था एक प्रयोजन उपनिबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादक में शास्त्र का लक्षण का आपने बता दिया उसका अर्थ करते हैं टिप्पणी एकस्वय प्रयोजन आय एक, एक प्र... किसी एक विशेष प्रयोजन के लिए चाहे स्वर्ग के लिए हो चाहे मोक्ष के लिए हो जैसा कोई प्रयोजन होगा शास्त्र का एकस्वय प्रयोजन आय मोक्षादि फल रूप आया मोक्षादि फल है स्वर्ग चाहिए मोक्ष चाहिए ब्रह्मलोक चाहिए क्या फल होगा वो शास्त्र होते हैं बताने वाले एकस्वय प्रयोजन आया मोक्षादि रूप फल आया जो मोक्षादि रूप फल होते हैं जिसके प्रयोजन वही होते फल के लिए उपनिवृत्तम निर्वितम निर्भित क्या है तादृश फल उपयोगी अशेषार्थ ज्ञापन पर उस उस अर्थ के उपयोगी जो अशेष अर्थों का उस प्रकार के फल के उपयोगी अनेक अर्थों का जो ज्ञापक होगा उसको कहेंगे शास्त्र शास्त्र ज्ञापक होता है जैसे अब मोक्ष चाहिए कर्म भी बने निष्काम कर्म चाहिए निष्काम उपासना चाहिए वो भी बताएंगे फल ईशुष का काम नहीं करेगा यह सब मिला करके शास्त्र होता है उद्देश्य सबका एक ही होता है कि किंतु साधन कई दिखाई पड़ेंगे वह उन साधनों को बताए साधनों का जो ज्ञापक होगा उसको कहेंगे शास्त्र यह होता है कहा अच्छा ठीक है हम कहते हैं अत्र ज मोक्ष लक्षण का प्रयोजन वत्वे भी न अशेषास्त्र प्रतिपादन करता हूं अत्र जत्र माने इस कार्यिकाओं में ये शास्त्र हो पा रहा है क्यों क्यों मोक्ष लक्षण एक प्रयोजन पत्र ठीक है इसका प्रयोजन मोक्ष है पढ़ने का प्रयोजन मोक्ष है एक प्रयोजन वाला होने पर भी न अशेषार्थ प्रतिपादक इसमें अशेषार्थ का, का प्रतिपादकत्व तो नहीं है कर्म का प्रतिपादक नहीं उपासना का प्रतिपादक का नहीं कार्य का वो तो उपासना का निंदा करके करेंगे तृतीय प्रकरण जागृत उपासना श्रितोधर्मो कार्य ब्रह्म प्राग उत्पत्ति अजम सर्व तस्मात्म शोक सा कृपणा मता ऐसा आएगा वो तो कृपना है क्या दीन है दीन हीन है ऐसा बोलेंगे प्रसंग के आधार ऐसा आएगा तो यहाँ अशेष अर्थ का प्रतिपादन कार्य का है ना केवल एक ही अर्थ बताने वाला है उसे साधन केवल ज्ञान को ही बताएगा बाकी कुछ न कर्म बताना है न उपासना बताना है इसलिए शास्त्र का लक्षण नहीं घट रहा है टीका न द्वितीय प्रकरण भी हो नहीं सकता शास्त्र हो नहीं पाया ये कारिगा हो नहीं पा रही है प्रकरण भी नहीं हो सकते ये पूर्व पक्ष का आक्षेप है क्यों hmm. नहीं हो सकता प्रकरण लक्षण आभा प्रकरण का लक्षण भी, भी, भी नहीं इन कारिगाओं में यदि आशंका है ऐसी शंका पूर्वाधिका प्रकरण क्या है आगे टीका भी अर्थ करेंगे प्रकरण का प्रकरण का लक्षण भी नहीं आता पूर्वाधिका कहां क्योंकि अब उत्तर देते हैं प्रकरण का लक्षण है ये उत्तर देना चाह रहे हैं इसलिए कहा कि अर्थ सार संग्रह भूतम इदम प्रकरण चतुष्टयम भाष्यकार कहते हैं प्रकरण है ये चारों वेदांत के जो अर्थ होता है उसके जो सार होगा उन अर्थों में जो सार होगा उसके समय ज्ञान के स्वरूप उसको बताने के लिए चार प्रकरण हैं है ये बताना चाह रहे हैं इसका अर्थ कर रहे हैं है शास्त्रम वेदांत शब्दार्थ भाष्य में जो वेदांतार्थ में वेदांत शब्द आया उसका अर्थ शास्त्रम शास्त्र लेना कहते हैं शास्त्री शास्त्रम शासन करने वाले को उपदेश करने वाले को शास्त्र कहते हैं शास्त्रात उसे प्रण प्रत्यय करेंगे तो शास्त्र बनेगा तो शास्त्रम शास्त्र शब्दार्थ शास्त्र माने वेदांत शब्द का अर्थ होता है शास्त्र शास्त्र बने क्या तो टिप्पणी कार्य कहते हैं शास्त्रम शारीरिकम शारीरकम शरीर भगव शारीरिक शरीर में होने वाले या आत्मा की चर्चा जिसमें उसको शास्त्र कहा जाए जो आत्मा के विषय में बोलता है ब्रह्मसूत्र वो है शारीरिक शास्त्र वही होता है ब्रह्मसूत्र होता है तो ये भाष्य में भी जो वेदांत शब्द का अर्थ ब्रह्मसूत्र समझो ठीक है तस्थ हो वेदांत अर्थ वेदांत वेदांत अर्थ ठष्टी समाज करना होगा इसको लेकर तस्थ उस ब्रह्मसूत्र का जो अर्थ होता है अधिकारी निर्णय सबसे पहले अध्यास भाष्य में अधिकारी का निर्णय किया है। जो कर्म और उपासना के अधिकारी नहीं है कर्म का फल नहीं चाहता उपासना का फल क्रमलो का नहीं चाहता वो इसका अधिकारी है इसलिए अर्थात हो ब्रह्म जिज्ञासा इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा हो जाती है तथ माना अधिकारी निर्णय एक अर्थ है उसका ब्रह्म सूत्र का शास्त्र का अर्थ अधिकारी निर्णय दूसरा होगा गुरु उपसदन गुरु के पास जाना होगा विरक्त होने पर और पदार्थ द्वय दो पदार्थों की चर्चा होगी तत्पद का और त्वम पद का तत्वशी त्वपद का और तत्पद का बाच्यार्थ क्या है लक्ष्यार्थ क्या है विचार होगा पदार्थ दो या दोनों पदार्थ उसके बाद तदैक्य उनमें लक्ष्यार्थ ऐक्य करना अहम ब्रह्माष्टमी बनाना अहम मनुष्य कहने वाले को अहम ब्रह्माष्टमी बनाना ब्रह्मसूत्र का काम होता है तो शा, शास्त्रार्थ वेदांतार्थ बे, यही है और यह ऐक्य का प्रतिपादन करेगा कम समन्वय अध्याय प्रथमा अध्याय ठीक है।, है और विरोध परिहार द्वितीय अध्याय विरोध परिहार तत्त्व स्मृतियों का विरोध दिखाई पड़ता है द्वैतवादी स्मृतियों का अद्वैत में विरोध दिखाई पड़ता है उसके लिए विरोध परिहार नामक अध्याय द्वितीय अध्याय विरोध परिहार विरोध का परिहार करना यह भी शास्त्रार्थ है ज्यादा ब्रह्म है तीसरा साधना साधना अध्याय तृतीय अध्याय मैंने ऐसे आत्मा की एकता नहीं होने वाली उपासना आदि करके अंतकरण शुद्धि करनी पड़ेगी तो उपासना प्रकरण है साधना और फल फलाध्याय चतुर्थाध्याय यह है उसका अर्थ वेदांत का अर्थ वेदांत अर्थ विभाष्य में इतने पंक्ति का अर्थ हो गया यह ब्रह्मसूत्र के जो अर्थ होते हैं इतने अर्थ होते हैं ये फलाख्या तत्व सारो जीव पर उसमें जो सभी में अधिकारी आदि अधि निर्णय लेकर के शब्द ठोस पदार्थ मुख्य क्या देखा सार सार क्या देखा ये परमात्मा की ऐक्य क्या होता है वेदांत अर्थ सार वेदांत के अर्थ जो सार जीव ब्रह्म की ऐक्य भेद को समाप्त करना ये सार होता है उसका जैसे दूध का सार घृत मक्खन होता है ठीक इसी प्रकार वेदांत का सार है ब्रह्म सूत्र आदि का सार है तस्व सम्रह उसका सं... सं... संग्रह का अर्थ सम्रह सम्ध प्रकार से ज्ञान प्राप्त करना ऐक्य ज्ञान प्राप्त करना कैसे संवृह होता है संविधान होता है संशय विपर्यास आदि प्रतिबंध विदास है हम ब्रह्माष्ट हो जाना संशय भी नहीं होना चाहिए मैं ब्रह्म हूं कि नहीं हूं ये ब्रह्म सूत्र आदि का अर्थ होता है संशय भी नहीं विपर्यास भी नहीं विपरीत बुद्धि भी नहीं मैं मनुष्य में बुद्धि भी नहीं होगी उसको अगर शास्त्र का अर्थ सही समझा होगा तो ये संशय विपर्यास आदि प्रतिबंध विदास है संशय विपर्यास विपरीत बुद्धि आदि के विदास खंडित खंडन करके तद उपाय उपदेश हो ये उसके उपाय का उपदेश होगा जिसमें ये प्रकरण में वही है इसलिए ये प्रकरण ग्रंथ है कहना चाहते हैं वेदांत का जो अर्थ है वही अर्थ इसमें बताया जाएगा इसलिए अतिरिक्त यहां पर अधिकारी आदि का निरूपण की आवश्यकता नहीं क्यों जो वेदांत के अधिकारी होंगे वही यहाँ के अधिकारी ये बोलना चाह रहे हैं यश इत्यादि कहा प्रकरणे तो तथा तत्था हो जाएगा प्रकरण चतुष्कर इत्यादि पहुंच जाएगा जहां तक हो जाएगा तथा शास्त्र देश संबद्ध शास्त्र कार्याम इत्यादि प्रकरण ग्रंथ का ये लक्षण है टिप्पणी ने पूरा कर दिया है प्रकरण नाम ग्रंथ वेद बाहुर्पस्थित शास्त्र एक सबद्धम शास्त्र के अर्थ में एक देश से संबंध रखने वाला हो जैसे शास्त्र में तीन प्रकार की चर्चा है क्या क्या है कर्म है उपासना ज्ञान उनमें से एक देश के साथ संबंध रखता है कौन मांडव के कार्य का एक देश के साथ संबंध रखने वाली है किसके? केवल ज्ञान के शास्त्र एक देश संबद्ध हम शास्त्र के एक देश के साथ संबंध रखता हो रखने वाला हो और शास्त्र का शास्त्र का जो कार्य विशेष कार्य के प्रतिपादक हो विशेष कार्य संक्षेप में बताएंगे विशेष कार्य क्या है आगे ट्रिपणी का खुलासा कर देंगे तो शास्त्र कार्य है। शास्त्र के विशेष कार्य को बतलाने में बैठा हो और टिप्पणी में पूरा किया हुआ चार नंबर में करके प्रकरण नाम ग्रंथ भेद माहौल है इसी को प्रकरण नामक ग्रंथ कहते हैं विद्वान लोग जो तो शास्त्र के एक देश का कथन कर रहा हो और विशेष बतला रहा हो शास्त्र के कार्य के विशेष का कुछ बताता हो उसको प्रकरण कहते हैं चतुर्थ टिप्पणी में चार नंबर टिप्पणी में प्रकरण नाम ग्रंथ वेदमाहूर्त विपस्थित ये यहाँ है अच्छा तो शास्त्र के देश सम्पद्धम क्या होता है तीन नंबर टिप्पणी देखिए शास्त्र के देश भाष्य में कहेंगे इसका अर्थ बताते हैं किसका निर्गुण वस्तु मात्र प्रतिपादकता ये जो है ना ये मानव के कोई शगुण ब्रह्मा जी की चर्चा नहीं करने वाली है तो वो तो उपासना के लिए है उपासना गंध भी नहीं मिलने वाला है स्वर्गारी की चर्चा नहीं है या केवल निर्गुण की प्रतिपादन होना इसका कारिगा में इसलिए शास्त्र के एक देश के साथ इच्छा संबंध है एक एकिका में कहा निर्गुण ये केवल ये कारिकाएं जो होंगे केवल निर्गुण ब्रह्म मात्र की ही प्रतिपादन करने वाली है इसलिए शास्त्र के एक देश के साथ संबंध माना जाए इसका एक तब प्रतिपादन संक्षेपक्ष से कार्यंतर और उसके एक माने निर्गुण ब्रह्म के साथ में जो तो ये प्रतिपादन करना उचित उसका संक्षेप से प्रतिपादन करने ये कार्यांतर हो जाएगा माने शास्त्र के कार्य से कार्यांतर हो जाएगा दूसरे कार्य हो जाएगा इसलिए शास्त्र कार्य अंतर इत्या ने कहा प्रकरण लक्षण सच अत्र संपूर्णत्वा के त्य प्रकरण लक्षण इसमें है कार्य का तो प्रकरण का लक्षण होने से व्याख्या करना इष्ट है यह भाष्यकार कहते हैं इष्टवा चमृणवाद इत्याद्य प्रकरण लक्षण पांच के टिप्पणी प्रकरण लक्षण चय तू अर्थ ये जो प्रकरण लक्षण जो चा दिया है च का अर्थ तू सम तू अर्थ तू वाला तू का जो अर्थ होगा च का वो ये अर्थ समझना एक प्रकरण लक्षण से इति च जो, जो आया हुआ है उसका अर्थ इति अयम ये जो च है तू अर्थ ये तू के अर्थ में चकार है तू शब्द का जो अर्थ होता है चकार का वही अर्थ समझ रहा प्रकरण लक्षण च में आया हुआ च शास्त्र लक्षण से अत्रग्रे भी वो तो जो तू शब्द जो है ना शास्त्र का लक्षण समग्र न होने पर भी व्याख्यान का ऐसा द्योतित करता है स जो है तू बन करके अर्थ ऐसा निकालेगा शास्त्र का संपूर्ण लक्षण न होने पर भी व्याख्यय है ऐसा सिद्ध करता है ये करता है ठीक आगे प्रकरण निर्विषयत्वादी प्रयुक्त प्रयुक्तम प्रयुक्तम अव्याख्ययत्व आशंका फिर शंका होते चलो प्रकरण मान लेते हैं फिर भी ये सब संबंध आदि की चर्चा अविधि आदि के संबंधी कुछ कथन नहीं है प्रकरणों में प्रकरणत्व भी प्रकरण आने पर भी निर्विषयत्वादी निर्विषयत्व आदि से लेना है विषय भी नहीं है अधिकारी नहीं है प्रयोजन नहीं है संबंध नहीं है चारों नहीं अनुबंध तत्व का नाम ही नहीं है निर्विषयत्वादी प्रयुक्त तो निर्विषय आदि के द्वारा प्रयुक्त है शास्त्र ऐसा है ने जो बोला ये कारण अव्याख्या व्याख्या करना इष्ट नहीं अव्याख्या व्याख्या करना इष्ट नहीं है क्योंकि अधिकारी आदि है न इसलिए ऐसे शंका करके उत्तर दिया अतएव इत्यादि नहीं अधिकारी सबका चर्चा हो गई क्यों जो वेदांत का जो अधिकारी होगा इसका अधिकारी वही है जो वहां का संबंध होगा वही संबंध जो विषय वही विषय जो प्रयोजन वही प्रयोजन एक आश्रम का अतव न पृथक संबंध प्रयोजन कर्तव्य वेदांत तो का एक अंग का निरूपण करता है ये इसलिए अतिरिक्त संबंध आदि के कथन करना आवश्यकता नहीं कहा प्रकरण अतय का, एवा, एवा का जो आश्रम है अतएव प्रकरण प्रकरण होने से प्रकृत शास्त्राद वेदे संबंधादिनाम अवाच्य प्रकृति जो शास्त्र है ब्रह्मसूत्र आदि जो भी हैं इन शास्त्रों से अतिरिक्त रूप से वेदे न अतिरिक्त रूप से संबंध आदि नाम अवाच्य संबंध का कथन न होने पर भी प्रकरण प्रवृत्ति अंगतया तहित्व अवश्य वक्तव्या आशंक है फिर भी जो प्रकरण के अंग रूप से तो कहना चाहिए उनको संबंधादि को शास्त्र शा, ये प्रकरण आदि लिखने वालों को प्रकरण के संबंध के लिए तो अविध आदि लिखना चाहिए संबंध आदि लिखना चाहिए अधिकारी आदि ये शंका है आदि प्रकरणत्वाद प्रकृत शास्त्राद भेदे भे न संबंधा भी प्रकृत शास्त्र से भिन्न रूप से न कहानी पड़ेगी प्रकरण प्रवृत्ति अंग दया प्रकरण के लिखने की जो प्रवृत्ति है उसके अंग रूप से तो कहना चाहे अधिकारी आदि को किसको उद्देश्य करके कि प्रकरण लिखना इत्यादि कहना चाहिए ताने अवश्य तो वक्तव्यान उनको तो कहने चाहिए संबंध आदि को प्रकृति के प्रवृत्ति के अंग रूप से तो अधिकारी आदि प्रयोजन आदि बताना चाहिए ये शंका हो गई तो इसको कर्म कहते हैं शास्त्रीय संबंधादि नाम तभी ये प्रकरण अर्थात, अर्थात प्राप्त नास्तिक वक्तव्यम अर्थ प्रे इ उत्तर देते हैं भाई शास्त्रीय संबंधादि नाम जो शास्त्रीय संबंधादि है संबंध अधिकारी विषय प्रयोजन हैं ब्रह्मसूत्र आदि जैसे आए हैं उससे तदीय प्रकरण उसी का जो प्रकरण होगा वो शास्त्र का ही प्रकरण जो होगा तदीय प्रकरण शास्त्रीय प्रकरण उस प्रकरण में अर्थात प्राप्त अर्थ से प्राप्त है जो शास्त्र का अधिकारी आदि है वही इसके भी अधिकारी अर्थ से प्राप्त है, है शब्द से मैं कहने पर उसी का प्रकरण होने से अर्थात प्राप्तत्वाद अर्थ से प्राप्त होने से नाच नाश की अर्थ वक्तव्य तो नहीं है माने कारिकाकार को ले अधिकार आदि लिखने की आवश्यकता नहीं है क्यों अर्थपुनरू अर्थ की पुनर्वृत्ति हो जाएगी लिखेंगे तो एक ही अर्थ को बताने के लिए शास्त्र में क्या फिर प्रकरण में कहा अर्थ की पुनवृत्ति होगी इसलिए कहा ये, ये भाषण में कहा यानी तू वेदांत संबंध अविधेय प्रयोजन में वेदांत ब्रह्मशूत्र में जो संबंध अविधेय प्रयोजन जो कहा गया है तानी भवित्व मरण दी इस कारिका में वो हो सकते हैं ये बता दिया था टिप्पणी की छे और साठ के में कहा, शास्त्रीय संबंधा तो प्रकार शास्त्रीय संबंध से संबंधा दिशे, पंचमी तहशी शास्त्रीय जो संबंधादी है संबंध अधिकारी विषय प्रयोजन जो ब्रह्मशूत्र में उससे भिन्न प्रकार भिन्न प्रकार से व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं होने पर भी इत्यादि कहा था आगे सात अर्थात प्राप्त अर्थात प्रकरण तो अन्यथा अनुपत्ति अगर वही संबंध आदि न हो इसमें जो शास्त्र में यह प्रकरण हो नहीं सपाएगा तो क्या प्रकरणत्व्य अनुपत्ति प्रमाण से सिद्ध होता है कि जो संबंध आदि शास्त्र का है वही इसका भी सिद्ध हो जाता है ये कहा आठ भी है आठ अब नास्तिक वक्तव्य तुम अर्थपूर्णरूपे अर्थ आठ अर्थ पुनरूप शब्द पुनर्वृत्ति अभावे भी इसे शब्द सा, की पुनर्वृत्ति न होने पर भी अर्थ की पुनर्वृत्ति हो जाएगी वही अर्थ जो बताया था ब्रह्मसूत्र में वही अर्थ को यहां बदलाना है तो अर्थ की प्रवृत्ति है। अर्थस्य से प्रागूर्थ अर्थात अर्थापत्ति लग जाता ये अर्थ जो होगा हो जो पहले हमने बताया था अर्थापत्ति प्रमाण उसके बिना यह हो नहीं सकता मानी उसके अधिकारी इसके ये अलग हो तो उसके अधिकारी इसके हो नहीं सकते उसी के अधिकारी होने से इसके लिए अतिरिक्त बताने की आवश्यकता नहीं कहा अर्थ से उक्त अर्थापत्ति लब्धा सकृत वो एक ही बार बोलना चाहिए अर्थ अर्थापत्ति से लब्ध होने से सकृत बने बार एक बार ही कहना चाहिए बार बार नहीं कहना चाहिए ये कहा? ठीक आगे। श्रोता शास्त्रीय प्रकरण प्रतिपद्यम शास्त्रीयाणी संबंधादी संबंधादी ने अवचनाभाव्यम प्रभटम तस्म प्रकृटंती ये अर्थ होगा जो श्रोता है कारिका के श्रोता मांडव की कारिका जो आने वाली है उसके बारे में चर्चा है श्रोता आरोही जो श्रोता लोग हैं वो शास्त्रीय प्रकरण प्रतिबद्ध मान है आदि पढ़े हुए हैं शास्त्रीय प्रकरण समझते हैं जो शास्त्रीय शास्त्रीय प्रकरण ये शास्त्रीय है माने शास्त्र के संबंधी है शास्त्र संबंधी है उसका एक अंग है प्रकरण है ऐसा समझने वाले जो श्रोता लोग होंगे प्रकरण प्रति बुद्धिमान प्राप्त तो हुए जो श्रोता लोग है शास्त्रीय संबंध आदि में अतः भावे बुद्धिमान शास्त्रीय संबंध को ही यहाँ भी मानते हैं क्यों यहाँ कथन न होने पर भी समझते हैं वो सा, जो शास्त्र बोल रहा है वही ये बोलने वाले हैं तो उसके जो अधिकारी आ रही है इसके वो इसक अधिकारी इतना जानते हैं बुद्धिमान जानने वाले हैं प्रवृत्ति तस्म कुरंती ऐसे जानने वाले श्रोता लोग उसमें प्रवृत्ति करेंगे किस कारा में ये सोच करके पांडु के कार्य का कुछ नहीं लिखा अधिकारी आदि के विषय नहीं किया एक आता अच्छा। प्रकरण ये तरी प्रकर तद भाष्यकृता विषयादीना अव्यक्तव्यवाद भाष्यकृत विद्या विषयादन उपन्यास आयासो घटाचा आशंका है तब फिर पूर्वादी शंका करेगा तब तो महाराज जैसे गुरुजी ने किया शिष्य को कैसे करना चाहिए जब गौरपादाचार्य जी लिखते नहीं विषय आदि के बारे में संकेत नहीं करते भाष्यकार वृथा परिश्रम क्यों करना उसके लिए ये शंका है तथा तभी तो प्रकरण करती हुआ जैसे प्रकरणकार ने विषय को उपन्यास नहीं किया वेदांत का जो प्रकरण है वो, वो एक अधिकारी आदि है वो इसके अधिकारी करके छोड़ गए अच्छा तो प्रकरणकर्ता के समान ही तत्भाष्यकर्ता उस प्रकरण के भाष्यकारष्य लिखने वाले टीका लिखने वाले कौन है को, को द्वारा भी वचना विषयादीना जो विषया अधिकारी प्रयोजन संबंध चार हैं अनुबंध चतुष्ट जिसको बोलते हैं उनका अत्र इसमें कारिका के विषय में उनको यहां नहीं कहना चाहिए वक्तव्य नहीं है भाष्यकृत विषयाद उपन्यासा उपन्यास आयास भाष्यकार को जो विषय का उपन्यास रखा है यहां विषय भा, प्रयोजन अधिकारी संबंध में दिखाएंगे भाष्यकार उनके जो आयास है परिश्रम दर्थ होगा यह शंका हो गई इतिहास तब शंका में उत्तर दिया तथापि कहा यद्यपि गुरुजी ने नहीं कहा फिर भी प्रकरण व्याचिक सुना भाष्यकार प्रकरण लिखने वाले नहीं है प्रकरण के व्याख्या करने वाले हैं व्याख्या करने वाले है प्रकरण के प्रकरण लेखक नहीं है वो छात्र के साथ इसका संबंध है वो प्रकरण वाले जानते हैं और ये तो प्रकरण के व्याख्या करने वाले हैं प्रकरण व्याख्या व्याख्या सुना तुम व्याख्यान तु, करने के लिए इच्छुक हैं जो शंकराचार्य जी उनको तो संक्षेप तो वक्तव्य है संक्षेप से अधिकारी आदि का कथन करना होगा इसके लिए आगे अधिकारी आदि का चर्चा करेंगे इस फिर अधिकारी कौन है विषय क्या है प्रयोजन क्या है इत्या संबंध क्या है के कुछ दिखाना चाह रहे हैं ठीक ठीक है। प्रकरण कर्तूरता अवक्तव्या प्रकरणकार के लिए वक्तव्य नहीं क्यों वेदांत का एक अंक है ये तो वेदांत में जो अधिकारी आदि का कथन कर दिया वही मानव के कार्य का हो जाएगा प्रकरणकर्ता का आवश्यकता न होने पर भी तदभाष्यार उस प्रकरण के भाष्य करने वाले जो शंकराचार्य हैं के द्वारा तो ताणी संक्षेप प्रवक्त अनुबंधित चतुष्ट आदि नहीं जो अनुबंध चार है विषय अधिकारी प्रयोजन संबंधित चार हैं संक्षेप से कहना चाहिए यदि व्याख्या परिणाम मत व्याख्यान करने वालों का मत है जो व्याख्याता लोग है ऐसे मान्यता है उनकी तो जो व्याख्यान करने वाले होंगे उनको अपने व्याख्यान किसके विषय में कर रहे हैं उसका अधिकारी कौन है इत्यादि व्याख्या करनी चाहिए का ऐसा मत होने से द्वाभ्याम अनुक्तत्वे तेसु अनाश्वासक आशंका बतास दोनों के द्वारा यदि अधिकारियों का चर्चा नहीं होगा प्रकरणकार भी नहीं कहेंगे और भाष्यकार भी नहीं कहेंगे दोनों के द्वारा अनुक्त होने पर द्वाभ्याम अनुक्त गुरु शिष्य दोनों के द्वारा अनुक्त होने पर आचार्य जी ने अंदर बोले अधिकारी आदि को ये जो मैं लिखने जा रहा हूं इसका अधिकारी कौन मान विषयी है या विरक्त है क्या है वो भी न बताएं और किस प्रयोजन के लिए लिखने जा रहा हूं वो भी न बताएं और इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है वो भी न बताएं और विषय आदि के साथ ग्रंथ आदि का क्या संबंध होगा वो भी न बताएं और उनके लेख के ऊपर लेख उठाने वाले टीका लिखने वाले भाष्यकार भी न बताएं तो लोगों का आस्था समाप्त हो जाएगी ये पढ़ने लायक नहीं है जिसका अनुबंध चतुष्ठ न हो ग्रंथ पढ़ने लायक नहीं है द्वाध्यान अनुते दोनों के द्वारा न कहानी पर तो केसु माने जो ये अनुबोध चतुष्ट जो अनुबंध चार होते हैं इसमें अधिकारी आदि चारों में अनाश्वास आशंका अनाश्वास की आशंका अविश्वास की आशंका लोगों में अविश्वास पैदा हो जाएगा शंका हो जाती है इसलिए भाष्यकार संक्षेप से लिखेंगे अधिकारी आदि विषय ने कहा नौ दस की टिप्पणी तेसु शास्त्रीय अनुबंधेश् इत्य तेसु मे शास्त्रीय अनुबंधेशु जो शास्त्रीय अनुबंध है उनमें अविश्वास आ जाएगा और को, कोई भी न लिखे अनुबंध आदि के तो, विषय में चर्चा न कर करते अविश्वास होगा अनाश्वास शंका और काशा अनाश्वास माने टिप्पणी में प्रकर्म संबंधितया अश्रद्धेयत्व शंका वस्तरा प्रकर्म के संबंधी होने से ये जो कारिता को अश्रद्धेयत्व की शंका है ये श्रद्धा के युक्त नहीं है अगले लायक नहीं है ऐसा लोग न समझे इसके लिए भाष्यकार को कुछ लिखना पड़ेगा ये कहना चाह रहे भाष्यकृता प्रयोजनादिना वक्तव्य सिद्धे भाष्यकार को प्रयोजनादि वक्तव्य है भाष्यकार को कहना होगा तो सिद्ध हो गया अब तक कार को आवश्यकता नहीं है न होने पर भी भाष्यकार को अधिकारी प्रयोजन संबंधित विषय बदलाना अविजय बताना वर्तव्य सिद्ध होने पर शास्त्र प्रकरण ओर मोक्ष लक्षण प्रयोजनावत आने के कहते हैं यहां पर दो की व्याख्या करने भाषिक शास्त्र के भी करना है प्रकरण क्या भी करना है शास्त्र है मांडू के परिषद और प्रकरण हो गया मांडू की कार्य शास्त्र प्रकरण ओर दोनों के दोनों ये ष्टीकर दो वचन है, है। शास्त्र और पर दोनों का मोक्ष लक्षण और प्रयोजन दोनों में एक ही प्रयोजन वाय नहीं दोनों एक ही प्रयोजन बत्व धर्म रह गया मोक्ष प्रयोजनवत्व जो मांडव के कार्य का हम जो देखने जा रहे हैं उसका भी प्रयोजन मोक्ष है कारिका के ऊपर का मांडव के कार्य का तो मांडव के परिषद के ऊपर भाष्य लिखने जा रहे हैं इसका भी प्रयोजन मोक्ष है और कारिका के ऊपर जो हम भाष्य लिखें कि इसका भी प्रयोजन मोक्ष है मोक्ष प्रयोजन एक कहा मोक्ष प्रवोजन प्रति जानते भाष्यकार ऐसे प्रतिज्ञा करते हैं ये दोनों का प्रयोजन मोक्ष है चाहे मांडू को परिषद देखें चाहे मांडू की कार्य का देखें आपको संसार की अभिलाषा हो स्वर्ग की अथवा ब्रह्मलोक आदि की फिर इसका तरफ ना देखें मोक्ष प्रयोजन वाले हैं ये ये करना चाह रहे इसकी प्रतिज्ञा करते हैं कहा भाष्य में कहा तयोजनबद साधना अभिव्यंजक न विधेय संबद्ध शास्त्र पारंपर्य विशिष्ट संबंध विधेयक प्रयोजन भवती संक्षेप में बोलते हैं तथा प्रयोजन प्रयोजनवत साधना अभिव्यंजक न देखो शास्त्र जो है अभिवंजक अभिव्यंज प्रयोजन वाला साधन का प्रयोजनवत्त शास्त्र जो प्रयोजन वाला शास्त्र है मोक्ष बताने वाला शास्त्र है किन्तु सीधा सीधा मोक्ष नहीं दे सकता शास्त्र किसके माध्यम से देगा ज्ञान के माध्यम से प्रयोजनव साधन अभिव्यंजक जो प्रयोजन वाला शास्त्र है साधन के अभिव्यंजक के रूप से साधन है मोक्ष का साधन ज्ञान ज्ञान का अभिव्यंजक होता है ज्ञान नित्य है हमारा स्वरूप शुरु, ज्ञान स्वरूप ही है किंतु जैसे अधेरे में रखा हुआ घट जैसा है उपलब्धि नहीं हो रही है तो वहां पैदा नहीं होना है तर्थ जलाएंगे तो घट तो की प्राकृत्य होगा उपलब्धि होगी उस प्रकार अभिव्यंजक ऐसा होता है वह प्रकाश अभिव्यंजक है घट का उत्पादक नहीं है कि इसी प्रकार शास्त्र जो होता है हमारे अपने स्वरूप का अभिव्यंजक होता है याद दिलाने वाला होता है नहीं कि हमारा स्वरूप पैदा करते शास्त्र ऐसा नहीं होता तो मोक्ष दिलाता है शास्त्र साधन के अभिव्यंजक के माध्यम से साधन है ज्ञान ज्ञान के माध्यम से मोक्ष दिलाने वाला शास्त्र होता है बीच में व्यवधान रहता है मोक्ष शास्त्र और मोक्ष के बीच में क्या है ज्ञान सीधा शास्त्र काम ही करें घर में पुस्तकें रखी बहुत सारे मोक्ष मिल जाएगा क्या ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा तब चारों को कहना है तप्र माने अधिकारी आदि का कर निर्णय करना है अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन भाष्यकार को लिखना है उसमें प्रयोजन पहले बताना चाहते हैं प्रयोजनबत्त शास्त्र वहां जाकर प्रयोजन वाला जो शास्त्र होगा साधन अभिवंस न मोक्ष का साधन जो ज्ञान होगा उसका अभिवंशक होता है शास्त्र उसके माध्यम से अभिधेय सम्बंधम शास्त्र अभिधेय के साथ संबंध करता है संबंध प्राप्त करेगा शास्त्र का संबंध होगा अभिधेय बने विषय के साथ अविधेय अभिपूर्वक धाधातु से अचो यथ सूत्र से यथ प्रत्यय करेंगे तो सूत्र लग जाएगा आकार हो जाएगा वहां सारधाधा दुगुण हो जाएगा अभिधेय बन जाएगा उसमें धर्म आ जाएगा विधेयत्व अविधेय संबंधम संबद्धम अविधेय होता है कहने के योग्य और अभिधान होता है कहना अभिधान में लूट प्रत्यय दादा तु से अविधेय में यत प्रत्यय दादातु से पूर्वक ऐसा है तो अविधेय के साथ संबंध कर रखता है शास्त्र संबंध बता रहे हैं किसका शास्त्र का और विषय का इसका जो विषय है जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य ऐक्य विषय होता है इसका मोक्ष प्रयोजन है अच्छा तो जो ऐक्य है ज्ञान के माध्यम से कराएगा शास्त्र सीधा ऐक्य नहीं करा सकता है जहां पर होता है वो अपने साधन के अभिव्यंजक के माध्यम से शास्त्र जो ऐक्य के साथ में विषय संबंध करता है ये बता रहे हैं तयोजनबद्ध तो साधनाभिव्यंजकत्व प्रयोजन वाला जो शास्त्र है प्रयोजन उसका होता है मोक्ष दिलाना प्रयोजन है जो शास्त्र साधन अभिव्यंजक सीधा सीधा मोक्ष नहीं दे सकता साधन के अभिव्यंजक बनकर करके मोक्ष का साधन ज्ञान होता है मोक्ष के पूर्व काल में ज्ञान होता है शास्त्र से ज्ञान ज्ञान से मोक्ष अभिव्यंजक रूप से अभिधेय के साथ संबंध प्राप्त तो करता है शास्त्र पारंपरिय विशिष्ट संबंध विधेयक प्रयोजन परंपरा से विशिष्ट संबंध हो जाता है सीधा संबंध नहीं होता अविधेय के साथ शास्त्र का परम्परा से होता है परंपरा कैसी हो गई शास्त्र से ज्ञान ज्ञान से मोक्ष ऐक्य परंपरा संबंध एक पारंपरियण परंपरा से होगा सीधा संबंध नहीं है जैसे घटक और भूतल का संबंध है वैसे शास्त्र का और ऐक्य का जो विधेय है उसका सीधा संबंध नहीं है साक्षात संबंध है परंपरा से है एक पारंपरियण परंपरा के माध्यम से विशिष्ट संबंध विधेयक प्रयोजन प्रवत विशिष्ट संबंध होगा परंपरा संबंध शास्त्र का और विषय का ऐक्य का संबंध अवधेय प्रयोजन ऐसा जो अविधेय होगा वो प्रयोजन वाला हो जाएगा शास्त्र ऐसा कहा एक और दो टिप्पणी विशिष्ट शास्त्रांतरीय सम्बन्धात तो विलक्षण शास्त्रात संबंधाधिता दि, विलक्षण संबंधादि तसील लगाया अन्य अन्य जो शास्त्रादि हैं उनके संबंध से विलक्षण संबंध है ये ये के माध्यम से एक वेदांत शास्त्र क्या काम करता है ज्ञान के अभिव्यंजक बन करके विषय के साथ संबंध करता एक एक था था है एक को बताता है कहा विलक्षण संबंध यही है विशिष्ट संबंध दो नम्बर टिप्पणी यद्यपि प्रतिपाद्य प्रतिपादकत्व प्रतिपाद तो रूप संबंध से सर्वत्र एकत्व तथा विशिष्टत्वक्ति तो असंगत अब एक प्रश्न होता है जहां भी विषय का और शास्त्र का जो संबंध दिखाते हैं प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध हर जगह यही होता है प्रतिपादक शास्त्र होता है प्रतिपाद्य विषय होता है भी यही है शास्त्र प्रतिपादक है किसका ऐक्य का और प्रतिपाद्य ऐक्य है संबंध वही होना चाहिए विशिष्ट का शब्द घटता नहीं ये कहा टिप्पणी यद्यपि प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध से जो प्रतिपाद्य प्रतिपादक स्वरूप जो संबंध है यह सभी शास्त्रों का एक ही है शास्त्र विषय का संबंध एक ही होता है शास्त्र प्रतिपादक होता है कहीं भी विषय प्रतिपाद्य होता है ऐसा सर्वत्र कहीं भी हो सर्वत्र एकत्व एक ही तो संबंध है प्रतिपा प्रतिपा संबंध है एक ही है अब तस्थिति में विशिष्टत्व तो उहाँ पर आकर के विशिष्ट संबंध कहना या असंगत है ऐसा कहना है करना ठीक नहीं ऐसा है फिर भी अब कैसी संगति लगाए फिर भी तथापि फिर भी, भी, भी ऐसा होगा अनयोगी प्रतियोगी भेदे न संबंध भेद आदा एवं सा विशिष्ट उक्ति विशिष्ट कथन उक्ति सा सा उक्ति जो कथन है वो घट जाता है फिर भी क्या है अनुयोगी प्रतियोगी भेद से संबंध अलग अलग हो जाते हैं घट प्रतियोगी भूतल का जो संबंध होगा घट का संबंध भूतल में है जैसे अभाव का संबंध होता है ना अनुयोगी प्रतियोगी से उसी प्रकार संबंध का भी अनुयोगी प्रतियोगी होता है जिसमें संबंध होगा वो अनुयोगी और जिसका संबंध होगा वो प्रतियोगी जैसे अभाव का है वैसे संबंध का भी होता है तो घटयोगी घटा प्रतियोगी भूतल अनुयोगी जो संबंध होगा माने भूतले घटो अस्ति जब बोलेंगे भूतल में घड़ा है तो क्या संबंध दिखाई देगा घटा प्रतियोगी भूतल अनुयोगी संबंध दिखाई देगा अब भूतले पटो अस्ति बोलेंगे उस काल में घट प्रतियोगी भूतल अनुयोगी संबंध है क्या नहीं भिन्न संबंध है विशिष्ट बजाय माने प्रतिपाद्य प्रतिपाद विभाग वेद होने पर भी तत्त संबंध का अनुयोगी संबंध अलग अलग हो जाएगा इसलिए होती संगत है एक प्रतिपाद्य प्रतिपादक रूप संबंध से सर्वत्र एक यद्यपि प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध सर्वत्र एक ही है होने से यहाँ पर विशिष्ट सर्वदीय भाष्यकार है शास्त्र पारंपरिये विशिष्ट संबंध विधेय प्रयोजन भवती विशिष्ट संबंध आदि का कथन करता है विशिष्ट संबंध विशेष विशेष विशिष्ट प्रयोजन वाला होता है कहा शास्त्र मान यह शास्त्र विशेष हो जाता है तीनों में में संबंध इसमें संबंध में और अविधेय प्रयोजन सभी में विशिष्ट होता है कहा यद्यपि असंगत है फिर भी अनुयोगी प्रतियोगी भेद से तत्त संबंध उस शास्त्र का संबंध इस शास्त्र का संबंध अलग हो जाता है अनुयोगी प्रति से अलग हो जाता है इसको लेकर के कथन किया एक प्रयोजनवत शास्त्र भाष्य में ऐसा संबंध करना प्रयोजनवत शास्त्र प्रयोजनव क्यों शास्त्रम? जो शास्त्र प्रयोजन वाला शास्त्र किसके माध्यम से संबंध करेगा अभिनेक साथ साधन अभिव्यंजकत्व ने साधन के अभिव्यंजक रूप से साधन है कौन ऐक्य विषय होगा शास्त्र होगा ये कार्य का आदि जो होंगे वो ये प्रतिपादक होंगे किन्तु बीच में ज्ञान होगा साधन के अभिव्यंजक बनकर ज्ञान के अभिभंजक बनकर के ऐसा कहा ठीक है शास्त्रकरण प्रकरण उपलक्षण शास्त्र शब्द दिया शास्त्र होता है अभिधेख का साथ संबंध रखने वाला शास्त्र का खाली शास्त्र नहीं उपलक्षण है प्रकरण भी ऐसा ही है प्रकरण को उपलक्षण लेने के लिए शास्त्र पद कहा भाष्यकार ने ऐसा कहा मोक्ष लक्षण फलम ब्रह्म ज्ञान से इष्यते न शास्त्र प्रक्रम संज्ञा पूर्वादी संता महाराज मोक्ष लक्षण फलम ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष जो फल है ना वो तो ब्रह्म का फल है शास्त्र का फल थोड़ी है प्रयोजन प्रयोजनबद्ध शास्त्र कैसे बोलते है प्रयोजन वाला प्रयोजन मन फल तो फल वाला शास्त्र है ज्ञान है ज्ञान है मोक्ष रूपी जो फल तो ज्ञान देगा और शास्त्र कहां से देगा यह शंका है पूर्वादी का मोक्ष लक्षण फलम ये अविधेय है माने प्रयोजन है ये प्रयोजन फल माने प्रयोजन है प्रयोजन हम फल हम ब्रह्मज्ञान शिक्षित तो ब्रह्मज्ञान को कहा जाता है मोक्ष लक्षण फल तो ब्रह्मज्ञान का है शास्त्र का नहीं है इससे नहीं न शास्त्र प्रकरण ना शास्त्र का फल है वो मोक्ष ना प्रकरण का फल है दोनों का नहीं है तो शास्त्र कैसे अविधेय के साथ संबंध करेगा यह शंका है शंकाओ कहा साधन अभिव्यंजक बीच हाँ। में साधन को लेकर के मोक्ष का जो साधन है क्या है ज्ञान ज्ञान के माध्यम से शास्त्र मोक्ष देता है मोक्ष के साथ संबंध करता है ज्ञान के माध्यम से प्रकरण ग्रंथ जो है मोक्ष के साथ संबंध रखते हैं यह अर्थ है परंपरा संबंध बताया नहीं इसलिए साक्षात संबंध नहीं यह है कहा ठीक है देखें सत्यम सिद्धांत उत्तर देखिए आपका सोच मोक्ष देने वाला तो ज्ञान ही है जैसा कहा ठीक है सत्यम मोक्ष से साधन परमात्मा के प्रति ज्ञान आपने जो कहा मोक्ष का साधन जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान ठीक है हम मानते हैं इस बात को सिद्धांत क्या ठीक है, है। किन्तु तस्वन शास्त्र आदि उस ज्ञान का जनक कौन होगा शास्त्र आदि शास्त्र नहीं होगा प्रकरण नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा ज्ञान नहीं होगा हो, तो मोक्ष भी नहीं होगा इसलिए शास्त्र का संबंध है मोक्ष के साथ परम्परा संबंध ही कहा सिद्धांत तरभावे न ज्ञान जनक जनकत्व नहीं अर्थ होगा ज्ञान के जनक होने से तदभाव माना ज्ञान जनकत्व ज्ञान का जनक होने से ज्ञान व्यवधान है ना मोक्ष फलभवती शास्त्राद शास्त्रादि इतर्थ ज्ञान का व्यवधान के माध्यम से मोक्ष फल वाला हो जाता है या दी दीर्घ होना चाहिए इसमें हर्ष सफा हुआ है शास्त्रादिथ शास्त्रादि आदि से प्रकरण शास्त्रादि इतर्थ ऐसा होना चाहिए इका दीर्घ होना चाहिए या हर्ष सफा हुआ शास्त्र आदि आदि से प्रकरण प्रकरण भी फल वाला हो जाता है मोक्ष के साथ संबंध रखता है शास्त्र भी किसके बीच में ज्ञान के माध्यम से ये अच्छा, ठीक तथापि, फिर भी ब्रह्म विषयण संबंधो वेदांता तत्क अविधेय संबद्ध शास्त्रादि आशंक ब्रह्म विचार अंतरेण तज ज्ञान जनकुगा तज ज्ञान जनक द्वारा विषय संबंध सिद्धि इत्या अब प्रयोजन के साथ तो संबंध हो गया विषय के साथ कैसे संबंध बनेगा इसका शास्त्र का फिर शंका है तथा भी, फिर भी चलो मान लेते हैं प्रयोजन के साथ संबंध होने पर भी फिर भी तथा ब्रह्मणा विषया संबंधो वेदांता अनुष्य थे ब्रह्मरूप जो विषय है षय समानाधिकरण है वो ब्रह्मरूप जो विषय है ब्रह्म को विषय करने वाला कौन होता है वेदांत ही होते प्रकरण तो नहीं होता ये कहना चाह रहे हैं ब्रह्मणा विषय जो ब्रह्म स्वरूप विषय है उसके साथ ब्रह्मणा और विषयणा अलग अलग नहीं समानाधिकरण एक ही को बता रहे हैं ब्रह्मरूप जो विषय है उसके साथ संबंध जो होता है वेदांत अन्य उसका संबंध तो वेदांत का है शास्त्र का ही है प्रकरण का नहीं है वेदांत का ही स्वीकार किया जाता है कथन किया जाता है तब प्रथम अभिधेय संबद्ध शास्त्र आदि फिर वो अविधेय के साथ संबंध ने विषय के साथ संबद्ध होता है शास्त्र आदि आदि से प्रकरण आदि कैसे लिया आपने प्रकरण के साथ संबंध दिखाना है आपने तो शास्त्र आदि कैसे हो गए वो तो वेदांतों को कहा तो शास्त्र आदि को कैसे आपने प्रकरण के साथ विषय के साथ संबंध बताया इस शंकर की उत्तर देते हैं ब्रह्म विचारम अंतरिण तज्ज्ञान जनक देखो भाई ब्रह्म विचार hmm. के बिना उसका ज्ञान होना संभव नहीं है ब्रह्म का ज्ञान विचार के बिना नहीं होगा विचार के बिना नहीं होगा शास्त्र के बिना नहीं होगा यही बोलना चाह रहे जनकत्व अयोगात वो ब्रह्म ज्ञान के जनकत्व शास्त्र में आएगा ही नहीं पहले ब्रह्म विचार करना पड़ेगा त्ञान आएगा जनकत्व अयोगात तज ज्ञान जन द्वारा उस ब्रह्म ज्ञान के जनन के द्वारा क्या होगा विषय संबंधित सिद्धि विषय के साथ संबंधित हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म का विषय के साथ संबंध हो जाएगा यही उत्तर दिया अविधेय इत्यादि कहा था अविधेय प्रयोजन बदवती इत्यादि कहा था टिप्पणी ग्यारह की विचार शास्त्रादेश वेदांत विचारात्मक निधान शास्त्रादि जो है वेदांत विचार स्वरूप है ये वेदांत उपनिषद के विचार स्वरूप है शास्त्र आदि तो प्रकरण आदि इसलिए उनके द्वारा ज्ञान होगा ज्ञान के बाद ज्ञान और होने पर बीच में ज्ञान रहकर करके ये प्रकरण आदि का संबंध हो जाएगा विषय के साथ ये कहा क्योंकि आगे बोलते टिप्पणे नहीं अविचारिताम वेदांत आनाम जो अविचारिक वेदांत है विचार नहीं किया जिन वेदांतों का उपनिषदों का वो क्या उसको ज्ञान जनकत्व है क्या वहां नहीं है यही कह रहे हैं नहीं अविचारिता नाम वेदांतान जो विचार नहीं किया जिन वेदांत होगा उनका ज्ञान जनकत्व ना ज्ञान जनकत्व ना स्थिति है ही नहीं इसलिए क्यों करिए फिर क्या है तो सिद्धांत करते विचारिता में देता जो विचारित वेदांत है उसे भी ज्ञान जनक है तो शास्त्र यही एक वेदांत का विचार करता है उसे ज्ञान को उत्पन्न हो जाता है तो वेदांत से ही अभिवेका सा संबंध कहना नहीं बनता शास्त्र सिद्ध हो जाता है प्रकरणादि सिद्ध हो जाता है उत्तर दिया अच्छा अत मोक्ष सत्यं इत्यादि हो गया आगे तथा हो गया तो तज्ज्ञान जनक इत्यादि वह भी विधेय इत्यादि कहा था आगे उक्त ज्ञान व्यवहित अब ये इसका उपसंगार करे जा रहे हैं उक्तम जो ज्ञान व्यवहार प्रयोजन आदि शास्त्र का जो प्रयोजन के साथ में ज्ञान के विविधान के माध्यम से संबंध है ऐसे जो कहा उसका प्रसंगार करते हैं पारंपरियन विशिष्ट संबंध विधेय प्रयोजन भवती इत्यादि कहा जो तो परंपरा से विशिष्ट संबंध अविधेय आदि के साथ संबंध रखता है संबंध का अविधेय प्रयोजन वाला हो जाता है विशिष्ट संबंध अविधेय विशेष प्रयोजन वाला हो जाता है ये कहा था परंपरा से हो जाता है इत्यादि कहा था वही अच्छा ठीक है तप संबंधो ब्रह्म ज्ञानम शास्त्रादिना में जन्यम एवं अयोग विवच्छेद आद संबंध बता दिया है एक देखो यवकार जहां आ जाता है उसके तीन अर्थ होता है कभी विशेषण के साथ एवकार होगा कभी विशेष्य के साथ एवकार होगा कभी क्रिया के साथ एवकार होगा जब विशेषण के साथ एवकार होगा उसको अयोग व्यवच्छेद बोलते हैं न ये बात नहीं है कितना अर्थ निकालेगा और जब विशेष के साथ एवकार होगा तो दूसरे को हटा करके उसी एक ही का प्रयोग करेगा और क्रिया के साथ होने पर माने ये होता ही है ये भी होता है और भी हो सकता है ऐसा अर्थात करेगा एवकार ये अर्थात करना चाह रहे हैं टिप्पणिकार उत्तम आज्ञा तत्र संबंधो हो ब्रह्मज्ञानम शास्त्राद जन्म तत्र भारतीय सर्वम वाक्यम सावधारण इतनी न्याय आश्रित है ये युक्ति है सभी वाक्य अवधारण के साथ होता है तो एवकार लगाकर ही वाक्य होगा अवधारण लगाना होगा सर्वम वाक्यम सावधारण संपूर्ण जो भी वाक्य बोले अवधारण के साथ होता है ये युक्ति है ये लगा कर देखा तरह संबंध अवसंबंध क्या है ब्रह्म ज्ञानम शास्त्रादि ना जन्यम एवं ब्रह्म के द्वारा जन्य होता ही है शास्त्रादि से नहीं होता ये बात नहीं होता ही है अर्थ होगा ये अयोग विवेक्षदादि उत्ता है या अयोग विवशेद्वजा के साथ में मान विशेषण के साथ एक कार का संबंध होगा जनने में ब्रह्मज्ञान ब्रह्मज्ञान उत्पन्न होता है किसके द्वारा शास्त्र आदि के द्वारा यह अर्थ होगा एक आम टिप्पणी बारह तप्र तो हो गए तेरह की टिप्पणी तप्रे प्रकृत वाक्य अच्छा प्रकृत वाक्य में एक अथवा विषयादि त्रय मध्य जो विषय प्रयोजन और अधिकारी आदि हैं इनमें इनमें से कहा अथवा यह अर्थ तो होगा उक्त न्याय एवं प्रकार सिद्धवद्ध कृत्य तदर्थ विभाग इस युक्ति के द्वारा क्या होगा कि उक्त न्याय न एवकार सिद्धवद्ध कृत्य एवकार लगा करके एवकार है सर्व वाक्यम सावधान न्याय हो गया इक्ति हो गई उसके द्वारा एवकार लगाकर एवकार सिद्धवद्ध करते है तो एवकार है ऐसा मान करके तदर्थ तो विवाह उसका अर्थ विवाह करते हैं कैसे करेंगे आगे दिखाएंगे तेरह में कहा नीलम नीलमबर शख पाण्डर एवं एवं गति स्प्री शब्द की गति तीन प्रकार की होती है एवं नहीं एव शब्द एव शब्द गति स्थिर एव शब्द की तीन गति होती है क्या होती है नीलम अवजम भवत्यवह ऐसा बोला जाता है नील कमल होता ही है नहीं होता नहीं अन्य भी कमल होते हैं यह नहीं सबको व्यावृत्ति नहीं करें नील कमल होता ही है नहीं होता ये यह बात नहीं यहां नीलम अबजम में अवजम अब है कमल नील विशेषण है तो ये क्रिया के साथ में दिखाया जाए भगत भगवती एव नीलकमल होता ही है तो क्रिया के साथ में लगने पर क्या होगा अत्यंत अयोग्यवस्था नहीं होता ये बात नहीं ऐसा अर्थ करेगा यह बात नीला कमल नहीं होता है ये बात नहीं होता और भी होते हैं नीला कमल ही होता है ये भी अर्थ नहीं आया नीला कमल होता ही है क्रिया के साथ ऐसा होता है ये क्रिया के साथ में पार्थ एवं धनुर्धारण करते हैं धनुष और उनका ही नाम आता है धनुर्धर पार्थ पार्थ एव यहाँ विशेष्य के साथ में है विशेष पार्थ है धनुर्धर विशेषण है विशेष के साथ में एवकार रहे पार्थ एव धनुर्धर विशेष के साथ आता है तो अन्य दिवस कर दे और कोई है ही नहीं जैसे नीलम अबजम भगवती एव में नील कमल होता ही है अन्य भी बहुत सारे नीले होते हैं यह कमल ही नीला होता है अर्थ नहीं आता है अब के बार सबको आवृत्ति कर देगा पार्थ एव धनुर अर्जुन ही धनुर्धारी है ऐसा माना जाता है ये विशेष्य के साथ में है व्यवकार और संख पांडव एवं संघ सफेदी होता है श्वेती होता है ऐसा करने पर संघ में दूसरे कोई ला नहीं सकते आप संघ जो भी होगा सफेदी होगा संख पांडव एव विशेषण के साथ एवकार है संख पांडव एवं ऐसा शंख जो होगा पीला ही होगा नहीं कि पीला जो होगा हो वो संख ही होगा ऐसा नहीं करना जो पीला होगा वो संख्या होगा अति व्यक्ति हो जाएगी जो शंख होगा क्या होगा जो शंख होगा श्वेती होगा यह अर्थ निकालना है शख पांडर एवं एवं शब्द त्रिधा गति गति एवं शब्द की तीन गति, गति ती है कहा तशेषण तो तो संगत सेवकार से अयोग्यवस्थित से तो अर्थ जो विशेषण के साथ में संगत हुआ ये संबंध रख रहा है जैवकार जो कार्य को बताया उसको अयोग व्यवच्छेद बोलते हैं नहीं होता ये बात नहीं होता विशेष विशेषों के साथ और विशेष से संगत से अन्योगेद के साथ संबंध रखने वाले एवकार को अनियोग व्यवचेद बोलते हैं जैसे पार्थिव बोला था क्रिया संगत से जो क्रिया के साथ संबंध रखता हो जो एवकार संगत अत्यंत अयोग विवच्छेद अत्यंत अयोग नहीं होता यह बात नहीं ऐसा अर्थ कर देगा इतिहासाना अयोग इसलिए कहा टीका मैं अयोग व्यवस्था उतर कहा अथवा यह दूसरे अर्थ निकाल सकते हैं शास्त्रादिना एवं जन्यम ब्रह्मज्ञानम शास्त्रादीना एवं जन्म ऐसा करेंगे ऐसा एवकार को शास्त्रादि के साथ में लगा देंगे जन्म के साथ नहीं इधर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यदि अयोग व्यवस्थेद विषयों की दर्शित अयोग व्यवचेद हो जाएगा विषय भी दिखा दिया ब्रह्मज्ञान शास्त्रादिशय जन्य होगा ऐसा मान्य पर विषय भी दिखा दिया शास्त्र का विषय क्या है ब्रह्म ज्ञान ये सिद्ध हो जाए विषयों तो के दर्शक विषय भी दिखा दिया इत्यादि का समय हो गया है यह रखते हैं तुस्पर्व ओम भद्रंकरणे वद्रंक्षले Om shanti shanti